श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद पचहत्तर दो फरवरी अठारह सौ चौरासी सत सद, सद विचार कुछ भक्त शिवपुर से आए हैं वे लोग इतनी दूर से कष्ट उठाकर आए हैं श्री रामकृष्ण और अधिक चुप न रह सके चुनी हुई बातें उनसे कह रहे हैं श्री रामकृष्ण शिवपुर के भक्तों से ईश्वर ही सत्य है और सब अनित्य बाबू और बगीचा ईश्वर और उनका ऐश्वर्य लोग बगीचा ही देख लेते हैं पर बाबू को कितने लोग देखना चाहते हैं भक्त अच्छा फिर उपाय क्या है श्री सद सद विचार वे ही सत्य हैं और सब अनित्य इसका सर्वदा विचार करना और व्याकुल होकर उन्हें पुकारना भक्त जी समय कहाँ है श्री रामकृष्ण जिन्हें समय है वे ध्यान भजन करेंगे जो लोग बिल्कुल कुछ ना कर सके वे दोनों समय भक्ति पूर्वक दो बार प्रणाम करें वे भी तो अंतर्यामी हैं वे समझते हैं कि ये क्या करते हैं तुम्हें कितने ही काम है, तुम्हें पुकारने का समय नहीं तो उन्हें आम मुख्तारी दे दो परंतु अगर उन्हें पा ना सके उनके दर्शन न कर सके तो कुछ न हुआ एक भक्त आपको देखना और ईश्वर को देखना बराबर है श्री राम कृष्ण यह बात अब फिर न कहो गंगा की ही तरंग है परंतु तरंगों की गंगा नहीं मैं इतना बड़ा आदमी हूँ मैं अमुक हूँ यह सब अहंकार बिना गए उन्हें कोई पा नहीं सकता मैं रूपी मेड़ को भक्ति के आंसुओं से भिगोकर बराबर जमीन बना दो संसार क्यों है भोग के अंत में व्याकुलता तथा ईश्वर लाभ भक्त संसार में क्यों उन्होंने रखा है श्री राम कृष्ण सृष्टि के लिए रखा है उनकी इच्छा उनकी माया कामनी कांचन देकर उन्होंने रखा है भक्त क्यों भुला कर रखा है क्या उनकी यह इच्छा है श्री राम कृष्ण वे अगर ईश्वरी आनंद एक बार दे दें तो फिर कोई संसार में ही न रहे फिर सृष्टि ही न चले चावल की आढ़त में बड़ी बड़ी गोदामों में चावल रहता है चावल का पता कहीं चूहों को न लग जाए इस डर से दुकानदार गोदाम के सामने एक और गुड़ मिलाकर लावे खिले रख देता है मीठा लगने से चूहे रात भर वही खाते रहते हैं चावल की खोज के लिए उतावले होते ही नहीं परंतु देखो शेर भर चावल के चौदह से लावे होते हैं कामनी कांचन के आनंद से ईश्वर का आनंद कितना अधिक है उनके स्वरूप का चिंतन करने से रंभा और तिलोत्तमा का रूप चिता की भस्म के समान जान पड़ता है भक्त उन्हें पाने के लिए व्याकुलता क्यों नहीं होती श्री कृष्ण, भोग का अंत हुए बिना व्याकुलता नहीं होती कामनी कांचन की भोग वासना जितनी है उनकी तृप्ति हुए बिना जगन माता की याद नहीं आती बच्चा जब खेल में लगा रहता है तब वह माँ को नहीं चाहता खेल समाप्त हो जाने पर वह कहता है अम्मा के पास जाऊंगा। हृदय का लड़का कबूतर लेकर खेल रहा था आ ती ती करके कबूतर को बुला रहा था जब उसे खेल से तृप्ति हो गई तब उसने रोना शुरू कर दिया तब एक बिना पहचान के आदमी ने आकर कहा आ तुझे मेरी तेरी माँ के पास ले चलूँ वह उसी के कंधे पर चढ़ चला गया अनायास ही जो नित्य सिद्ध है उन्हें संसार में नहीं घुसना पड़ता जन्म से ही उनकी भोग वासना मिट गई है पाँच बजे का समय है मधु डॉक्टर आए हैं श्री राम कृष्ण के हाथ में पटरियां बांधेंगे श्री राम कृष्ण बालक की तरह हंस रहे हैं और कहते हैं ऐहिक और पारित्रिक के मधुसूदन मधु सहास्य मधु केवल नाम का बोझ ढो रहा हूँ श्री राम कृष्ण कोई नाम कम थोड़े ही है उनमें और उनके नाम में कोई भेद नहीं है सत्यभामा जब तुला पर स्वर्ण मणि और मुक्ताएं रख कर श्री कृष्ण को तोड़ रही थी तब वजन पूरा ना हुआ तब रुक्मणी ने तुलसी पर कृष्ण नाम लिखकर एक ओर रख दिया तब वजन पूरा उतरा अब डॉक्टर पटरिया बांधेंगे जमीन पर बिस्तरा लगाया गया श्री रामकृष्ण हंसते हुए बिस्तरे पर आकर लेट लेटे गाने के ढंग से कह रहे हैं राधिका की यह दशम दशा है वृंदा कहती है अभी न जाने क्या क्या होगा चारों ओर भक्तगण बैठे हैं श्री कृष्ण फिर गा रहे हैं सब सखी मिल बैठल सरोवर कूले श्री कृष्ण भी हंस रहे हैं और भक्तगण भी हंस रहे हैं बैंडेज बांधना समाप्त हो जाने पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कलकत्ते के डॉक्टरों पर मेरा उतना विश्वास नहीं होता शंभु को विकार की अवस्था थी डॉक्टर सर्वाधिकारी कहता था यह कुछ नहीं है दवा की नशा है उसके बाद ही शंभू की देह छूट गई